पंद्रह में तुम सबकी आत्मा हूँ इंदिराय भाग में क्वल्स परमेश्वर के सानिध्य में रहो मेरे प्रिय प्रियम में अपना अनुभव तुम सबके साथ बात रहा हूँ मैंने अपने गहन अनुभव और शोध से ये जाना है कि इस संसार में रहना है और सफलता को हासिल करना है और अपने लिए अच्छा कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हो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 आदमी उनको मूर्ख समझता है हालांकि वे बहुत ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन उनकी बुद्धिमानी उनके लिए हमेशा एक नए संकट को ही खड़े करती उनके पिता भी उनसे खुश नहीं रहते क्योंकि वे अपनी शांति के कारण ही जरूरत से अधिक सहन शक्ति उनके पिता की दृष्टि में वे मूर्ख और बेकार समझे जाते है और हमेशा उनको तरह तरह ना बचपन से देते रहे जिसके कारण वे अक्सर मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसे रहने लगे वे कोई कार्य सही ढंग से नहीं किया उनकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं हो सकी वे अपने हाँ पिता के दुर्व्यवहार को लेकर हमेशा चिंतित और परेशान रहे दोनों के संबंध बहुत कटुता पूर्ण बने रहे जो कभी भी सामंजस्य आपसी में नहीं बना पाए उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया बाहर प्रदेश में रहने लगे लेकिन अत्यधिक शांति स्वभाव के कारण वे लोगों की नजर में कायर और निकम्मे मूर्ख ही समझ में आए वे कहीं स्वयं को व्यवस्थित नहीं कर सके उन्होंने अपने जीवन की परेशानियों और तनावों से मुक्ति पाने के लिए वे कई प्रकार के नशे का सेवन करने लगे और धीरे धीरे वे नशे के शिकार हो गयी वे अपनी परेशानियों से उभर नहीं पाए जीवन चलता रहा पहले से बढ़कर जीवन ने उनके लिए नई नई चुनौतियों को खड़ा किया इसी बीच उनकी शादी भी गई एक गरीब परिवार की लड़की के साथ और वे अपने हाँ उसी घर में रहने लगे जिसमें उनका पिता ही उनका सबसे बड़ा शत्रु था उसने हमारे सजन शांत मित्र के लिए रोज नई परेशानियां खड़ी करने लगे जिससे पूर्णतः मुक्त हो पाते कि उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके लिए लेकिन हमारे मित्र इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे न पत्नी की देखभाल करने में न ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने में ही इसमें एक नवजात का आना और उसकी देखभाल करना उनके लिए असम्भव सिद्ध हुआ जिसके कारण बच्चा समय बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ यही नहीं इसके कुछ समय बाद उनकी पत्नी भी उनसे अत्यधिक तंगा कर उनका साथ छोड़ चली गयी और दूसरी दुनिया बसा लिया अर्थात किसी और से शादी कर ली इसके बाद वे पहले ऐसे ही नौकरियां करते और छोड़ते रहे सैकड़ों नौकरियां किया लेकिन कहीं पर ज्यादा समय तक टीक नहीं पाए तो उन्होंने अपना स्वयं का एक छोटा व्यापार शुरू किया जो थोड़े समय तक ठीक रहा लेकिन उसने भी बहुत बुरी तरह से उनके परास्त कर दिया वे हाँ अपने धंधे को आगे नहीं चला सके वे हाँ फिर भी हिम्मत नहीं हारे उनके साहस की मैं सराहना करता हूँ कि उन्हें कदम कदम पर हार का सामना करना पड़ा फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा आगे एक नई योजना पर काम एक नए उत्साह के साथ शुरू कर दिया उन्होंने एक विद्यालय चलाने का निर्णय किया कुछ दिन चलाया भी लेकिन उनके दुर्भाग्य ने उनका साथ नहीं छोड़ा और पहले ऐसी अधिक जोर ऐसी उनको पटखा उनको एक एक रुपए के लिए परेशान कर दिया उनका सब कुछ डूब गया यहाँ तक उनका जीवन भी बचाना उनके लिए संकटपूर्ण हो गया उनके लिए खाने पीने रहने की मुसीब बताकर खड़ी हो गई, वे सन्यासी बन गए और भी छाटन करने लगे उस पर भी उनका गुजारा नहीं हो सका क्योंकि उनको कोई भी छा देने के लिए राजी नहीं था जैसे पूरी कायनात ही उनका शत्रु बन गई हो वे बेचारे ना जी पा रहे थे ना मही पारे थी मुश्किलें तो सब बढ़ाती है लेकिन उनके ऊपर तो एक से बढ़ एक मुसीबतों के पहाड़ ही गिरने लगे उनको एक बहुत बढ़े कर बीमारी ने पकड़ लिया जिसका इलाज करा पाना उनके लिए आसान नहीं था फिर भी वे उस बीमारी से उभरने के लिए ये जी जान से जुटे रहे और किसी तरह से जो अपने कुछ परिचित चाहने वाले कुछ अंतिम लोग थे पैसे कारण लेकर इलाज कराने के लिए लेकिन उनको आशाजनक सफलता नहीं मिली उनकी बीमारी बढ़ती ही गई जिसका उन्होंने ऑपरेशन भी कराया मगर उसमें सफलता नहीं मिली अर्थात वह बीमारी नहीं ठीक हुई उसी हालत में उनको अपने लिए खाना बनाना और अपना सब काम के लिए देखभाल करना पड़ता एकांत जंगल की एक कुटी में रहकर कर करना बनता था जहां पर आए दिन चोर बदमाश लुटेरे उनके पास आते और उनको परेशान करते थे उनका वहां जीना मुश्किल लगने लगा जब उनको निश्चित हो गया कि यदि यहां रहे तो उनकी मृत्यु होना निश्चित होगा और वह मरना नहीं चाहते थे जैसा कि कोई भी नहीं चाहता है वह करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनके पास न ही साधन है और न ही लोग उनका साथ ही देना चाहते हैं उस थाना पर इसलिए उन्होंने वह स्थान छोड़ने का निश्चय किया और वहां से अपनी जान बचाने के लिए एक शहर में चले गयी जहां पर उन्होंने पहले अपनी सेवा दी थी उस संस्थान के मालिक को उन पर दया आ गई और उसने उनको इस बीमारी की हालत में काम पर रख लिया जहां पर वे ही काम कर कर के अपना इलाज कराने लगे उनका सारा पैसा उनके इलाज में ही खर्च हो रहा है लेकिन वे स्वस्थ नहीं हुए इसलिए कहता हूं कि इस शांति ऐसी दूर ही रहने में समझदारी है